प्रदर्शयते। अब विच्छेद योग योग का जो योग का जो बताता हूँ आपको सर्व संसार विच्छेद कारण संपूर्ण संसार के विच्छेद का कारण क्या संपूर्ण संसार की विवृति का कारण संपूर्ण संसार की विवृत्ति का कारण योग का फल जो ब्रह्मत दर्शन योग का फल ब्रह्मत दर्शन ब्रह्मिक कारण है संपूर्ण संसार की विवृत्ति का कारण है ऐसा लगाना संपूर्ण संसार की का कारण ब्रह्म जो योग तो का फल लगेगा योगस्तम तथा प्रदस्त से उसको अब कहा जाता है प्रदस्त से उच्च थी लगे संपूर्ण संसार की निकुति का कारण है ब्रह्म दर्शन जो योग का फल उसे अब कहा जाता है ब्रह्म दर्शन समझना कि ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की एकता का, का ज्ञान क्या ब्रह्म के जो साथ अपनी आत्मा की एकता का हाँ दर्शन का दर्शन का क्या है हाँ ब्रह्मत्व दर्शन करते हैं ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की एकता का ज्ञान तो आम ब्रह्म ऐसा जो ज्ञान है संसार की निवृति का कारण ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की जो योग का फल है तब इधानी प्रदर्शक कहा जाता है समदर्शन योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन सर्वूतस्थ आत्मनि योगयुक्तादर्शन स्थलूट आत्म से आत्मनिभूता ईश्छति ठीक है योगयुक्ता सदर्शन स्थूतस्थम आत्मा आत्मनि सर्वभूतानि ईशति योग युक्त आत्मा योग से युक्त अंतःकरण वाला अर्थात समाहित अंतःकरण वाला एकाग्र से युक्त अंतःकरण वाला अंतःकरण वाला, समाहित अंतःकरण वाला समाहित अंतःकरण वाला सर्वत्र सर्वत्रि करने वाला सर्वत्र सर्वत्र सर्वत्र दृष्टि करने वाला समृष्टि तो इसी भाक्य में देखेंगे योग से युक्त समृष्टि करने वाला योगी सर्वभ आत्मान सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को क्या आत्मनी सर्वभूतानी और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है इस श्लोकात्मक वाक्य में करता क्या है योगी आत्मा सर्वत्र समा करता है ना और इच्छते किया है इसका कर्म क्या है सर्वोदस्तम आत्मानम सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है किसे देखता है आत्मा को देखता है आत्मा किसमें स्थित है तो सभी प्राणियों में स्थित आत्मा को देखता है और किसे देखता है क्या आत्मा ही सर्व और अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है अपनी आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है ब्रह्मी अपना श्रोत है ब्रह्मी अपनी आत्मा अपना आत्मा को है धर्म तो आत्मा ने सभी प्राणियों को बता है वास्तव देखेंगे भूतस्थम का अर्थ है सर्वेश भूतेश में स्थित सर्वभूत सर्वे भूते आत्मान करते हैं वास्तव स्वम आत्मानम सभी प्राणियों में स्थित अपनी आत्मा को देखता है सभी प्राणियों में स्थित अपनी आत्मा को ब्रह्म सभी में स्थित है ब्रह्म अपनी आत्मा अच्छा सब भूटानी क्या आत्मनी इसका क्या आत्मा में सभी भूतों को देखता है आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है भूत का तो प्राणी तो इसका अर्थ सर्व भूटानी का आत्मनी कार्य भाष्यकार करते हैं लगाइए ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत आ सर्व भूटानी क्या ये ब्रह्मा आदि के लेकर ऋण पर्यंत स्तम्भ कार्य क्या होता है ऋण ऋण होता है कहीं कहीं शुद्ध तो के लिए भी आता है ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण प्राणी संपूर्ण प्राणी कौन ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण प्राणी आत्मनी श्लोक में शब्द आया है ना यहाँ एकता है ऐसे लगायेंगे आप भूतानी के आत्मनि का अर्थ यह है की आत्मनि एकताम गि ब्रह्मादी स्तम पर्यंता से भूतानी सर्व भूतानी के आत्मनी का क्या अर्थ है कि आत्मनी एक एकता देंगे आत्मनी का अर्थ किया आत्मनि एकता एकता को जोड़ा भाष्य करने आत्मनि का क्या अर्थ हुआ आत्मनि एकता में घटानी और स्वर्गूटानी से क्या लिया ब्रह्मदीन स्तंभ परि तो आत्मनी एकताम गतानी, घटानी का अर्थ हो जाएगा की आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो क्या आत्मा में एकता को प्राप्त अर्थात आत्मा के साथ एकता को प्राप्त आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त कौन ब्रह्मादि लेकर सभी आत्मा के साथ एकता को प्राप्त या आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त ब्रह्मा आदि से लेकर सभी प्राणी है ना कि जो अब्रम्म अपनी आत्मा है ब्रह्म का आएगी सबके साथ अभेद आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त ब्रह्मादी से लेकर चरण सभी तो यहाँ ध्यान देना आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त तो या आत्मा के साथ अभिन्नवीन जाने गई आत्मा से अभिन्नवीन आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त तो अथवा आत्मा से अभिन्नविन जाने गई क्या होगा आत्मा से आत्मा तो से अभिन्नवेन जाने गए ब्रह्मादि से लेकर सृण परिंद सभी प्राणी को देखता है एक शरीर का आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है लोग है ना आत्मनि नहीं छे आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है इसका प्रयास हुआ कि में अभिनत्में आत्मा में अभिनस्वे आत्मा से अभिनस्व जाने क्या आत्मा से अभिनस्वे जाने गए ब्रह्मा आदि से लेकर क्षण पर्यत सभी प्राणियों को जानता है देखता है ठीक है आत्मनी, चाहे। आत्मनी कर आत्मनी एकता घटा लोचा है आत्मनी एकताम कर आत्माभेदम आत्म का क्या है आत्मा आत्मादम आत्मा आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त हो आत्मा के साथ अभिन्न या नहीं है आत्मनी एकता आत्मादम आत्मा से अभिदा आत्मा के साथ अभेद को प्राप्त अथवा आत्मा से अभिन्न जाने गए अभिन्नों का होता है आत्मा से अभिन्न जाने गए या आत्मा से अभेद को प्राप्त ब्रह्मादिंग सभी प्राणियों को जानता है क्षति करते करते जानता है योग आत्मा का अंता करना हाँ सामिक अंताकरण वाला अहिकाग्र अंताकरण वाला सर्वत्र समझ न तो सर्व प्रथम दर्शन को समझेंगे पर सर्वत्र दर्शन है ना कि यहाँ समर्शन में समास देखेंगे समम दर्शनम यश था तो समर्शन समम दर्शनम यश्य था समर्शन ये होगी समास हो गया समदर्शना में और सर्वप्रथम दर्शन यहाँ सर्वत्र से देखेंगे सर्वेशु ब्रह्मादि स्थावरान्तेशु ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी विषम प्राणियों में सर्वेशु ये सर्वत्र है ध्यान देना सर्वत्रकार थे सर्वुटेश सर्वत्र क्या थे सरगुटेश और सर कैसे ब्रह्मा आदि से लेकर स्थावर पर्यंत सभी विषम सभी प्राणियों में सर्वत्रकार थे सर्वुटेश सभी प्राणियों में और सभी प्राणी कैसे ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत जितने प्राणी है वो सम है या विषम है कैसे तो नहीं है उपाधि को लेकर सभी विषम है ना तो ब्रह्मादिकर स्थावर पर्यंत सभी विषम सभी प्राणियों में ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत ध्यान देना सर्वेश है ना ये क्या सर्वत्रकार से क्या है सर्वेश्व सर्वत्र क्या है और सर्वत्र भी समझ लेना सर्वत्र क्या है या में का सर्वेशु, सर्वेशु का सर्वेशु। सर्वेशु तो ऐसा सर्वत्र कार्य सकते हैं ना? सर्वत्र क्या है और सर्वेश्वर सर्व प्रकार से सर्वेश सर्वेशूत कौन ब्रह्मादि से लेकर स्थावर पर्यंत विषम सभी और यहाँ पर समर्शन कर दर्शनम ज्ञानम और समम ज्ञान है? है। का ज्ञानम और दर्शन का निर्विशेषम और दर्शन का और, और का और क्या है ब्रह्म क्या ब्रह्मत्मिक विषय हाँ ये निर्विशेष का अर्थ है निर्विशेषम दर्शनम का विशेषण है और विशेषम कर विषय ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान जिसका है उसे क्या कहते हैं सर्वत्र संघर्षण सभी प्राणियों में सभी प्राणियों में ब्रह्म और आत्मा की एकता को विषय करने वाला ज्ञान जिसका है उसे क्या कहेंगे सर्वत्र संघर्ष अब पंक्ति लगाएंगे श्लोक एक बार ऊपर योग युक्त आत्मा मतलब योग से समाहित समा वाला कर संदर्शन करने वाला संदर्शन करने वाला मतलब सभी प्राणियों में ब्रह्म और आत्मा से एकत्र प्राणियों में वो क्या समझता है आत्मा की सभी सर्वत्र संदर्शन करने वाला या सभी प्राणियों में ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान वाला जो सभी भूतों में स्थित आत्मा को देखता है और आत्मी और भूतानी और आत्मा से अभेद को प्राप्त हुए आत्मा से अभेद को प्राप्त हुए ब्रह्मादी से लेकर को ठीक है दर्शन के एक आत्मिकत्व ज्ञान का फल कहा जाता है आत्मिकत्व ज्ञान मतलब सभी में एक आत्मा है सभी में हाँ तो आत्मा से आत्मिकत्व ज्ञान मतलब आत्मा की एकता का ज्ञान आत्मा की एकता एकत्र करेंगे तो करेंगे करेंगे चल तो एकता एक आत्मा की का फल कहा जाता है यो मां एक सत्य यह मां सर्वत्र पश्य जो मुझे सभी में देखता है जो मुझे सभी में देखता है ऐसा लगाना या सर्वत्र माम पृथ्धति जो सभी में मुझे देखता है जो सभी में मुझे देखता है किसे वासुदेव को जो वासुदेव सबसे आत्मा है ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव को या सर्वत्र जो सभी में मुझे देखता है सभी में किसको देखता है भगवान को क्या मैं सर्वम पृथति और मेरे में सबको देखता है भगवान ने सबको देखता है या सर्वत्र माम पृथ्धति जो सभी में मुझे देखता है क्या मैं और मेरे में सबको देखता है सत्य आम न प्रणस्यामी सत्य न प्रणस्यामी मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ वैसे यहाँ पर अड़स दर्श ने जाती है यहाँ क्या क्या मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ क्या सा मैं न प्रणस्य और वह मेरे लिए परोक्ष नहीं होता और वह मेरे लिए परोक्ष अपी है अच्छा वासुदेव परमात्मा तो अपना स्वरूप ही है इसे स्वरूप होने का नहीं अपने वासुदेव के तो कारण तो है अब यो, यो माम, माम से लेना है वासुदेवम माम से क्या लेना है वासु वासुदेवम और वासुदेव कौन कैसे सर्वस्थ आत्मा नम वासुदेवम सबसे आत्मा वासुदेव सबकी आत्मा, वासु सबकी आत्मा? जो सभी में यह सर्वत्र जो सभी में सबके आत्मा वासुदेव को देखता है अब देखेंगे क्या मई सर्व और मेरे में अच्छा सर्वत्र सर्वत्रकार से देखना सर्वत्रकार से सर्वेत्र जो सभी प्राणियों में जो सभी प्राणियों में मुझे देखता है या सभी प्राणियों में सबकी आत्मा मुझ वासुदेव को देखता है सभी प्राणियों में सबके आत्मा वासुदेव को देखता है का हुआ यो वाम सर्वत्र लोक में जो सर्वम आया है सर्वम कर से ब्रह्मि भूत यातम ब्रह्मा आदि भूत ब्रह्मा आदि भूत या ब्रह्मा आदि प्राणी मई करते सर्वात्मी मई का क्या सबसे लगायेंगे और मई कहते सर्वात्मी और सब सबके आत्मा मुझमे ब्रह्मा आदि भूतों को देखता है ब्रह्मा आदि भूतों को देखता है या ब्रह्मा आदि प्राणियों को देखता है ब्रह्मा आदि से क्या है ब्रह्मा से लेकर चरण कर लेकिन लग और और सर्वात्मी और सत्य आत्मा में ले है। का अब हैं तो से लेकर को क्या है एवं आत्म एक प्रकार आत्मा के एकत्व जानने वाले का इस प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करने वाला या आत्मा के एकत्व को जानने वाला इस प्रकार आत्मिक इस प्रकार आत्मिक्व दर्शी के लिए दस्य क्या है? इस प्रकार के लिए का आत्मिका न पड़स्यामी कर् न परोक्षतामी इस प्रकार परोक आत्मिक्वदर्शी के लिए मैं परोक्ष नहीं होता हूँ मैं परोक्षता को तो प्राप्त तो नहीं करता हूँ या मैं परोक्ष नहीं होता हूँ क्या शाम लेना पड़स्ती सा विद्वान विद्वान करते हुआ अज्ञानी कौन आत्मिक्वदर्शी विद्वान करते जानने वाला कौन आत्मिक्वदर्शी परोक्षी वास्तुदेव के लिए परोक्षी <laughs> अच्छा क्यों क्योंकि सब एक आत्मत्मक उसका और मेरा एकात्मक कर्थ है एक आत्मा वाला एका आत्मा व्यस्त का एकात्म का और एक एक एक एक फिर भाव में प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा एक आत्मकत्व एक आत्मकत्व कर क्योंकि उसका और मेरा इस जब एक ही आत्मा है तब अपना आत्मा कभी क्या होता है तो नहीं परोक्ष्मेरा स्वात्मा ना ही नाम आत्मा ना अपनी योगी इसका अर्थ है कि स्वात्मा अपने को फ्री ही होता है स्वात्मा तो अपने को मतलब स्वात्मा उसका नाम है जो अपने को फ्री ही होता है स्वात्मा तो उसका नाम है जो अपने को होता है क्या अर्थों इसका इसका कि स्वात्मा अपने को ही होता है या अपना आत्मा अपने को प्रिय होता है अपना आत्मा किसी को वी होता है अच्छा यशमात क्या हम क्या यशमात और क्योंकि और क्योंकि सर्वात्म एक मैं ही हूँ और क्योंकि सभी में आत्माओं के एकत्व ज्ञान वाला सभी में आत्माओं के एकत्व ज्ञान वाला मैं ही हूँ आनंद ऐसा लिखते हैं इसलिए एकत्र ज्ञान का प्रयास करना चाहिए क्या सर्वात्मक हाँ नहीं ये तो हो गया क्योंकि क्यूँकी सर्वात्मिकी मई ही हूँ सभी प्राणियों में आत्मा के एक को जानने वाला नहीं क्यूँकी जो भगवान का अभेद है ना पर क्यूँकी सभी प्राणियों में आत्म एक मई हूँ इसलिए आत्मिक्व दर्शन का प्रयास करना चाहिए आनंदगी हो रहा है इसलिए क्या है त्वर्थन का प्रयास करना चाहिए आनंद गिरी और दूसरी व्याख्या में क्या है को अगले अगले के साथ जोड़ता है जब इसके साथ जोड़ेंगे आनंद गिरी इसके साथ जोड़ा है तो क्या है इसलिए आत्मिक इसलिए आत्मिक्व दृष्टि होने का प्रयास करना चाहिए या सर्वात्मिक होने का प्रयास करना चाहिए हाँ और वो उधर ले गए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा है। है ना ब्रह्म के साथ अपनी समझे हाँ हाँ जितने प्राणी है ना तो जितने तो तो तो प्राणी है सबका अपने आपने साथ लेना है सब उपाधि को लेकर ब्रह्मा कहे गए जितने उपाधि को लेकर ही तो ब्रह्मा जिसमो महेश और कृष्ण सभी उपाधि को लेकर गयी है तो ब्रह्मा से लेकर स्थावत पर्यंत सकती है ब्रह्मा से लेकर स्थावत पर्यंत सकती है सब आत्मा से अभिन्न है अच्छा जब आत्मा के साथ अभिन्न सब कहे जाए तो आत्मा से शुद्ध आत्मा लेना है शुद्ध आत्मा से है ऐसा आत्मा से शुद्ध आत्मा लेना है उसके साथ उपाधि पड़ो वाले अब देखेंगे जब ये श्री कृष्ण कहते हैं ना शुद्ध आत्मा को लक्ष्य करके कह रहे हैं पर सब के आत्मा वासुदेव है ना कौन है शुद्ध आत्मा उपाधि रहित आत्मा यहाँ लक्ष्य लेना है ये लक्ष्यार्थ लेना है अस्मत शब्द का जो लक्ष्य लेना है नहीं लेना है सत्यार्थ होता है वो उपहित उपाधि युक्त और लक्ष्यार्थ क्या होता है उपाधि लक्ष्यार्थ लेना है इन शब्दों का नहीं लेना है लक्ष्यार्थ लेना है यह सर्वभूत स्थितम यह माम भजती एकत्रिका लगेगा क्या सर्वूट स्थित यहाँ मजति एक आस्कर्तम अभी सह योगी मयी वर्त यभित मजती यहाँ यह जो योगी यह एक जो भाव में स्थित हुआ एकत्व भाव में स्थित हुआ अथवा सर्वात्म ज्ञान में स्थित हुआ कैसा सर्वात्मिक्ञान में स्थित हुआ जो सर्वात्म यह एकत्व मासिका जो सर्वात्मिक्ञान में स्थित हुआ या जो एकत्र भाव में स्थित हुआ योगी सभी प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है सभी प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है सभी अच्छा। सभी प्राणियों प्राणियों में में स्थित मेरा करता है या सभी प्राणियों में मुझे जानता है मुझे जानता है अच्छा सहयोगी सर्वथा वर्तमान आप हुआ योगी सब प्रकार से वर्तमान बहण कर दी हुआ योगी सब प्रकार से वर्तमान रहने पर भी और किसी भी प्रकार से तो वर्तमान हो जाए वो चले फिर बैठे सोएगी सब प्रकार से वर्तमान होने पर भी मई वर्त के मेरे में रहता है मेरे में रहता है किया है नित्य मुक्त ही है अब लगाइए किस प्रकार पूर्व श्लोक के अर्थ सम्यक ज्ञान का अनुवाद करते सम्यक ज्ञान का तो एक मै की सम्यक ज्ञान में स्थित इसमें स्थित है ज्ञान में स्थित सम्यक ज्ञान क्या है सर्वात्मिक्ञान कौन सा ज्ञान है तो ज्ञान में स्थित यहाँ पर समय दर्शनम अनूप है ना कि सम्यक ज्ञान का अनुवाद करके सम्यक ज्ञान क्या है सर्वात्मिक सर्वात्मिक्ञान सर्वात्मिक स्थित जो योगी सभी प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है लगाइए यहाँ पर पूर्व लोक के अर्थ पुरुष लोग का अर्थ क्या सम्यक दर्शन तर्वात्नीकत्तु दर्शन का अनुवाद करके उसका फल किसका फल सम्य दर्शन का फल सर्वात्मकत्व दर्शन का फल मोक्ष कहा जाता है मोक्ष दुख्ष कहा जाता है तो अध्ययन लेना अनुवाद करना शुरू में जो कहा गया है उसके पुनः कथन क्या होता है अनुवाद तो सम्यक दर्शन को पहले कह दिया और यहाँ एकत्र के द्वारा सम्यक दर्शन का अनुवाद किया है अनुवाद किया है, है। एकत्रिता के द्वारा मतलब समय दर्शन में स्थित या तो आपने स्थित आपने एक दर्शन में स्थित जो योगी सभी प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है वह योगी सब प्रकार से वर्तमान होने पर भी मेरे में ही रहता है अर्थात वह मुक्त है वह कैसा है हाँ सब प्रकार से स्थित होने पर भी वह मुख्य है या उसको मोक्ष प्राप्त भी है इस प्रकार मोक्ष कहा जाता है सर्वथा का अर्थ है यहाँ पर सर्व प्रकार ही सर्वथा क्या है सर्व प्रकार ही। क्या वो उसके शरीर की क्रिया किसी भी प्रकार देखने की आए चाहे बैठा हो सोता हो चलता हो ऐसा वर्तमाना अपी यहाँ सम्यक दर्शी योगी है ना कैसा योगी सम्यक सम्यक ज्ञान वाला योगी वही का वैष्णवे पर में पदे वैष्णव परम पद में रहता है वैष्णव या परम रूपे रूप क्या है विष्णु के पद को क्या कहेंगे वैष्णव विष्णु के पद को क्या कहेंगे हाँ वैष्णव परम पद में या तो मोक्ष रूप परम्पर में क्या कहेंगे मोक्ष रूप परम्पर में ऐसा विष्णु का परमपद कह सकते हैं विष्णु के पद को क्या कहेंगे वैष्णव विष्णु इदम वैष्णवा ऐसा कि वह वैष्णव रूप परम में रहता है अर्थात नित्य मुक्त ही है वो कैसा है वह नित्य मुक्त है या नित्य मोक्ष वाला ही है मोक्षम प्रति कें चित्रे की मोक्ष के प्रति कि किसी के द्वारा रोका नहीं जाए तो मोक्ष के लिए किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है मोक्ष के लिए किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है अथवा कहिए उसके मोक्ष उसके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता है मेरे में वह योगी है अर्थात वह अन्य उसके है उसका मोक्ष किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता है या उसका मोक्ष को आत्मोपमे नवत्र पश्य यह अर्जुन यदि वा वुखम सह योगी सर्वत्र मत आत्मपम सर्व पश्यजुन यर्जुन है थोड़ा अब अन्वेटी से देखेंगे अर्जुन सर्वत्र। अर्जुन यहापमें सर्वत्र। यदि यदि वा सुखम नहीं यदि सुखम ऐसा करना यदि कर सकते यदि सुख नहीं तुम यदि का अध्ययन करना पड़ेगा आवृति करनी पड़ेगी तो देखेंगे अर्जुन यह आत्मोपमे में सर्वत्र यदि सुखम हुआ यदि योगी सुखम वस्ती मत लगाइए अर्जुन यहा, हे अर्जुन जो योगी आत्मोपे कर आत्मा की समानता से आत्मा की समानता से अपनी समानता से हे अर्जुन जो योगी अपनी समानता से सर्वत्र सभी में यदि सुखम यदि सुखम हुआ दुखम हुआ यदि सुखम हुआ चाहे सुख हो चाहे सुख हो और चाहे दुख हो हुआ यहाँ क्या के अर्थ में है वास्तव में बताया जाएगा चाहे सुख हो अथवा दुख हो सभी में समान देखता है सभी में समान देखता है दोबारा लगाएंगे हे अर्जुन यहाँ हे अर्जुन जो योगी अपनी समानता के कारण सभी में यदि करे चाहे चाहे सुख हो अथवा दुख हो समान देखता है ध्यान देना अपनी समानता के कारण सभी में चाहे सुख हो या दुख हो समम पर समान देखता है इसका समझिए सुख सबको अनुकूल है या नहीं और सुख तो सबको अनुकूल है मतलब जैसे अपने को सुख अनुकूल है ऐसे ही दूसरे को भी सुख अनुकूल है और दुःख अपने को प्रतिकूल है ऐसे ही दूसरे को भी दुख क्या है प्रतिकूल है यह समर्शन का मतलब है सुख अपने को अनुकूल होता है तो ऐसा ऐसा योगी क्या समझता है कि सुख दूसरे को भी अनुकूल है और दुख अपने को भी है, वो दुख है क्या समझता है कि दूसरे को भी प्रतिकूल है इस प्रकार समर्शन कहा जाता है ऐसा होता है ना अपने विरोधी पर भी दुख दुख आ लोग प्रसन्न हो जाते हैं होता है ना तो ऐसे ऐसे मुख लोक होते हैं ही तो है ना जैसे आपने को दुख अच्छा नहीं लगता है दूसरे भी तो जब विरोधी के दुख में भी दुखी हो जाए तो मानना समझी हो जाए तो विरोधी जाएगा ऐसा होना चाहिए अब देखेंगे तो यही है की अपनी समानता के कारण सभी में चाहे सुख हो अथवा दुख हो समाना सब, सब, सब को सभी के अनुकूल और दुख को सभी के इसमें किसी को न तो दुख देता है ना ही दुख देने का प्रयास करता है योगी परमा परमा का श्रेष्ठ कहा जाता है योगी लगाइए आत्मोपम आत्मा स्वयं आत्मा स्वयं ही आत्मा स्वयं ही औपमेन को समझ समझाते हैं उपमीयते अनया इसी उपमा को लेकर लगा लो उपमानतेया इसके द्वारा उपमा दी जाती है इसलिए इसको क्या कहते हैं उपमा है ना तो फिर उपमान के अर्थ में उपमा होगी गई अनया इसी उपमा इसके द्वारा उपमा दी जाती है इसलिए इसको क्या कहेंगे उपमा जिसके द्वारा उपमा दी जाए या जिसके द्वारा समानता कही जाए उसे क्या कहेंगे उपमा और उपमाया भागा औपम्यम और उस उपमा के भाव को कहते हैं औपम्य अब देखेंगे औपम्य और तेन तेन क्या होगा आत्मौपम क्या होगा आ, या आत्मना में ऐसा षष्टी समाप्त कर लेना अच्छा अपनी समानता से अब देखेंगे यहां पर षष्टी समाप्त करेंगे अथवा आत्माष्टम आत्मा की समानता से तेन आत्मोपमे अर्जुन, अर्जुन, और वह क्या समान देखता है क्या समान क्या सा और वह समान समम किम पी समान क्या देखता है समम किम पी इस मुख्य से इस पर कहते हैं यथा मन सुखा यथा सुखम जैसे सुख मुझे जैसे सुख मुझे वैसे ही इष्टम का अनुकूलम जैसे सुख मेरे अनुकूल है वैसे ही सुख सभी प्राणियों के अनुकूल है जैसे सुख मेरे अनुकूल है वैसे ही सुख सभी प्राणियों के अनुकूल है ये सोचना चाहिए कभी किसी को दुःख देने का प्रयास नहीं करना चाहिए और देखेंगे वह शब्दाचार से वह शब्द या में है यदि यद क्या दुखम प्रतिकूल क्या कहेंगे जिस प्रकार दुख मेरे प्रतिकूल है उसी प्रकार दुख सभी प्राणियों के प्रतिकूल है अनिष्ट कर प्रतिकूल जैसे दुख मेरे लिए प्रतिकूल है वैसे ही दुख सभी प्राणियों के प्रति प्रतिकूल है बहुत ऐसे महापुरुष होते हैं अपना कष्ट होकर अपने पड़ोसी को यह तो देवी उदाहरण है एवं इस प्रकार अपनी समानता के कारण अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख में यह अनुकूल कौन है सुख और प्रतिकूल कौन है दुख इस प्रकार अपनी समानता से अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख के को समान होने के कारण इस प्रकार अपनी समानता से अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख होने सुख वल्ण वल्ण सुख समान होने से सुख दुख एक मिनट कैसे इसको दोबारा देखेंगे आत्मो का मेरा आया है ना आत्मो मतलब अपनी समानता से अपनी समानता से अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख समान होने से सुख दुखी अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख समान होने से सभी प्राणियों में समान देखता है सभी प्राणियों में समान देखता है या सभी प्राणियों में समुष्टि करता है हाँ समान अपने समान होने से अपनी समानता होने से अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख के समान अपनी समानता के कारण अपनी अपनी समानता के कारण अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख समान होने से मतलब दूसरे के सुख दुख अपने सुख दुख के समान होने से लगन युक्तों पंक्ति अपनी समानता के कारण अनुकूल और प्रतिकूल दूसरे के सुख दुख अपने समान होने आत्मों करते अपनी समानता के कारण अनुकूल और प्रतिकूल दूसरे के सुख दुःख अपने समान होने दूसरे के सुख दुख अपने समान होने से सभी प्राणियों में समान सभी प्राणियों में समृष्टि करता है और इसका बताते हैं कि किसी के अर्थात वो कैसा अहिंसक है किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है या एवम एवं इस प्रकार जो सम्यक दर्शन निष्ठ अहिंसक है इस प्रकार जो सम्यक दर्शन निष्ठ कैसा है अहिंसक है इसका योगी परमा परमा कर उत्कृष्टा मता करते अभिक्रेता और सब योगी नाम का अध्याय किया है योगी सभी योगियों के मध्य में योगी उत्तम माना गया, अ योगी कैसे माना माना गया? गया, उत्तम ऐसे अपने कष्ट को करेंगे, उसे के, कष्ट के लिए हो जाएंगे, बहुत अब देख तो है। और देखेंगे। से संयक दर्शन लक्षण योग यथोक्त संयक ज्ञान रूप योग का इस यथोक्त समय ज्ञान रूप योग को दुख से प्राप्त होने के कारण या दुख से प्राप्त जानकर दुख संपाद्य अर्थ है दुख से प्राप्त दुख से दुख से संपादित होने वाला या दुख से प्राप्त होने वाला एक या सोक्त समय ज्ञान रूप योग को दुख से प्राप्त जानकर कर। हालत करते जानकर दुख से प्राप्त जानकर तत्प्राप्ति उपाय ध्रुवमु उसकी प्राप्ति के उपाय किसके सम्यक दर्शन रूप योग की प्राप्ति के उपाय को निश्चित रूप से, अच्छा से सुनने की इच्छा वाला दर्शन रूप योग की प्राप्ति के उपाय को निश्चित रूप से सुनने की इच्छा वाला अर्जुन होगा। रहा लगेगी इस प्रकार यथोक्त क्या है सम्यक दर्शन लक्षण यथोक्त समय ज्ञान रूप योग्यक ज्ञान क्या है ब्रह्मत्मिक दर्शन रूप योग मधुसुंदर एक पशा मित्र यह अयम योग प्रोक्त सामने सामेना मधुसूदन एक अहम न योगः स्वया योगः चंचल स्थिराग स्वया मधुसूदनयाय योग मधुसूदनयाय सामें योग प्रोक स्वया यह अयम साम्यन योगता है मधुसूदन आपने जो यह साम्य से होने वाला योग कहा है साम्य से होने वाला योग अर्थात ये सर्वत्र संदर्शन रूप योग कौन सा हे <स्णदुगा> मधुसूदन आपने सर्वत्र संदर्शन रूप जो या योग जो यह अयम साम्यन योग जो यह सर्वत्र संदर्शन रूप योग कहा है का अर्थ है सर्वत्र संरक्षण रूप योग ने जो या सर्वत्र रूप योग कहा है आगे पास ठीक है चंचलत वार, चंचलत वार करते है कि मन की चंचलता होने के कारण मन की चंचल एकस्त स्थिराम स्थिति अहम न पश्यामी चंचल एकथिरा स्थिति अहम न पश्यामी मन की चंचलता होने के कारण मन की चंचलता होने के कारण इस योग की इस योग की स्थिर स्थिति को मैं नहीं देखता हूँ इस योग की स्थिर स्थिति को मैं नहीं समझता तो मतलब ये योग प्राप्त करना कठिन है यदि योग प्राप्त भी हो जाए तो वो स्थिर बना रहे स्थिर बना रहे मतलब क्या है सर्वत्र आत्मिका बना रहे विश्चित न हो तो इस योग स्थिर स्थिति को के मजे नोगा इसका अर्थ है सर्वत्र समर्शन रूपी होगा क्या सर्वत्र से उपलक्षित योग ऐसा स्थितिया टीकाकारों ने साम्य से उपलक्षित योग अर्थात सर्वत्र समर्शन रूपी होगा एकस्व योग ना पस्यामी, ना प्रसमी कैसे न उपलब्धे मतलब मैं प्राप्त नहीं कर पाता हूँ या पूरा इस योग की अचल स्थिति को नहीं समझ पा रहा हूँ या प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा समझ लेना चंचलित के मनता मन भी, जी क्या इसम कर से अचलान अचल, अचल स्थिति ये बात ये बात प्रसिद्ध है की असल स्थिति मन की नहीं पूर है यहाँ पर अप्रोक्ष रूप से जन्म है पहले आया ना कि मैं उसके लिए परोक्ष नहीं होता हूँ तो मतलब